महाभारत आदि पर्व पर्व संग्रह पर्व अध्या वाराणवती मंत्रो दुर्योधन से कूटस्थाष्ट्रेन प्रेषण पांडवा प्रति हितोपदेस पथि धर्मराज से धीमता विदुण कंथ ऐसा लाक्षागृह दापर्वे पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया उसका भी वर्णन है विदुरस्य विदुरसवा के सुरंगोपक्रम क्रिया निषाद्या पञ्चपुत्राया सुप्ताया जु स्मरी पुरोचन से चात्र दहन संप्रकर्तिम वने घोरे हिडंबाया चर्शनम तत्रिंब सेधो भीमान महाबला घटोत्कोत्पत्तिर परीर्ति फिर विदुर्जी की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया उसी लाक्षागृह में अपने पांच पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीने और पुरोचन भी जल मरे यह सब कथा कही गई है हिडम्बवध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडम्बा के दर्शन महाबली भीम सेन के द्वारा हिडम्बासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है महर्ष दर्शनम तय व्यास्यामृत तेजस तदाव्य एक ब्राह्मण सेवेश अज्ञातचर्यथो यक निधनम से नागराणाम विस्मय अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्रानगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ संभवस्व कृष्ण याधृष्टुम से ब्राह्मणापसृत व्यासवाच्य प्रचोदिता द्रौपदी प्राथयत स्वयं वरंद दीक्षा पंचाला नीन तो जगमुर्य कौतूहलाके कृष्णा अर्थात द्रौपदी और उसके भाई धृष्टधुम्न की उत्पत्ति का वर्णन है जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से यह संवाद मिला तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहल चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े अंगार्पणम निर्जित गंगाकूल अर्जुन सदा सख्यम तत से तस्मा देव शुश्रुवे थम वाशिष्टम ओर चाख्यानमुतम भातृ सहित सर्व पंचालाज तो पांचागरे चापी लक्ष्यम भिफ्वा धनंजय द्रौपदी लब्धवान् मध्य सर्वी क्षिता सेनाजुन यृथिवीपति महामृधे पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारण गंधर्व को जीतकर मित्रता कर ली और उसी के मुख से तपती वशिष्ठ और के उत्तम आख्यान सुने फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से फरी सभा में लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया यह कथा भी इसी पर्व में है वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रणांगण में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया दृष्टवा तय से तद्दीरियम अप्रमेयम अमानुषम संकमान पांडवास्तान राम कृष्ण महामती जगम तुष्त समु शाला भार्ग भवेश पंचाक विमर्शो द्रुप महामति बलराम एवं भगवान श्रीकृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित अतिमानुष बलवीर को देखा तब उन्हें यह आशंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं हैं फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है इस संबंध में विचार विमर्श उपाख्यान अत्र्भुत मुचते द्रौपद्यावाह चाप्य मानुष इसी वैवाहिक पर्व में पांच इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है छत् धिताष्ट प्रेषणम पांडवान प्रति विदुर संप्राप्ति दर्शनम के सव्य इसके बाद धित ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है खांडव प्रस्थ वास तथा नारद् च्रौपद्या इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना इंद्र प्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है सुंदो पसुंद आख्या पिककर्तिरपद्या सहासी युधिष्ठिम अणुप्रवेश विप्रा फागुनो गृह्ययुम मोक्षे गृहम गिप्राथत निश्चय सालयन वीरो वन यम पार्थस्य वनवासे च उलुप्या पति इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया पुण्य पुण्यतीर्थानुशयानम बभ्रूवाहन जन्म च मोक्षयामास पंचसोसरसुभा सापा ग्रह आपन्ना ब्राह्मणस्य तपस्विनः प्रभास तीर्थे पार्थे न कृष्ण सभा समागम इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से वाहन का जन्म हुआ है और इसी यात्रा में उन्होंने पांच शुभ अप्सराओं को मुक्ति दान किया जो एक तपस्वी ब्राह्मण के साप से ग्राह हो गई थी फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है द्वारिकायाम सुभद्रा च कामया कामने काम वास्तुदेवस्या अनुमति प्राप्त चिवकिरी तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारिका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए उसके बाद श्री कृष्ण के अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया गृहत्म प्राप्त कृष्ण देवकिनंदनि अभिमनो सुभद्राया जन्मचोत्तम तेजस तदनंतर देवकी नंदन भगवान श्रीकृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है द्रौपद्यास्तनयाना चमो नु प्रकृति विहाराथम चतो कृष्णुना संप्राप्ति चक्र धनुषो च मय से मोक्षो ज्वलनाल भुजंग च मोक्षणम इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है साथ ही खांडो वन के दाह मैदानों के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है महर्षि मंदपालस्य मंदपाल शार्ग्यादि पर्वोकम प्रथम बहुवेश्तरम इसके बाद महर्षि मंदपाल का शारगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है अध्यायाना तथे द्वे तो संख्या तरमर्षिणा सप्तविशतिरध्या व्यास नोत्तम तेजसा परमहर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में दो सौ सत्ताईस अध्यायों की की रचना की है अष्टो श्लोक सहसत्रणीअ अष्टो श्लोक श्लोकाश चतुराशीते मुनिता महात्मना महात्मा व्यास मुनि ने इन दो सौ सत्ताईस अध्यायों में आठ हजार आठ सौ चौरासी श्लोक कहे हैं द्वितीयम तो सभापर्व ब्रहुवृत्ता मुच्ते सभा क्रिया पांडवा किंकरण च लोकपाल सभाख्या नारदा देवदर्शिन राज्यम भोजरासंद गिरीव्रजे राग्याम कृष्ण मोक्षण तथा दिग्विजयोत्र पांडवा दूसरा सभा पर्व है इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है पांडवों का सभा निर्माण किंकर नामक राक्षसों का दिखना देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन यज्ञ का आरंभ एवं जरासंधवध गिरिब्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों के दिग्विजय का भी इसी सभा में सभा पर्व में वर्णन किया गया है राजमनम तय सारण महाकृत राजसुदर्घ संवाद शुष्पाल वधस्था राजदू महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिष्यपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है यज्ञे विभूति ताम दृष्टा दुखामर्षान्वित च दुर्योधन सावहासो भीमे न सभा यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगा इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया युद्भूत दूतम कार्यत यत्र धर्म दूते दूत शकुनिकवोजयत उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा इस जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया यत्र नवे मग्ना द्रौपदी नौ रिवाणुवात धृतराष्ट्रो महाप्राज्य स्नुषा परम दुखितायास्ती ज्ञावा दुर्यथ नोलिपन तथो दूते समात पांडवान जैसे समुद्र में डूबी ही नौका को कोई फिर से निकाल ले वैसे ही दूत के समुद्र में डूबी ही परम दुखनी पुत्रवधु द्रौपदी को परम बुद्धिमान धित्राट ने निकाल लिया जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया जिसे स वनवासा प्रेसयास्त एक सभापर्व सामख्या तम महात्म दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया महर्षि व्यास ने सभापर्व में यही सब कथा कही है अध्याया सर्गे तथा चाटौ प्रसख्य श्लोकाना दे सहस्रेत पंच श्लोक शता च श्लोकाचिकादशे पर्वणतमा अतः परम तृतीय तो गेयमारण्यकम महत श्रेष्ठ ब्राह्मणों इस पर्व में अध्यायों की संख्या अठहत्तर है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है वनवासं वनवास प्रयातु पांडवेशु महात्मसु पौराणुगमनम चर्मपुत्र से धीमत जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे उस समय बहुत से पुरवासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे अन्नौषधीना चुते पाण्डवे न महात्म दिजाथ कृतम आराधन ब्रवे महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की धम्योपदेशन संभव हित ब्रुवत छत्रु परित्यागो विकाशुता त्यक्त पाण्डुपुत्राण समीप गमनम तथा पुनरागमन चृतराष्ट्रस् शासना कर्ण प्रोत्साहन धातराष्ट्र से दुर्मते वनस्थान पाण्डवाहत मंत्रो च से महर्षिधम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर की पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए धृतराष्ट्र नंदन दुर्मती दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया तम दुष्टभाव विद्याभ्यास्यागमनम ध्रुत निर्या प्रतिषेधस् ख्यान में दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुँचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है मैत्रे आगमनम चात्र अनुशासनम सापो सर्गस् तेन राो दुर्धो च मैत्रे ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को श्राप दे दिया किरमीरत्रीमसेने संयुगे विष्णुनामागमश्चात्र पंचाला नाम सर्वश इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला पांडवों के पास विष्णुवंशी और पांचाल आए पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया श्रुआ शकु द्योते नृत्या निर्जिताश्चिताशमनम हरे शरीटना जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है तब वे अत्यंत क्रोधित हुए परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत कर दिया परिदेवनम च पांचाल्यादेव से संध आश्वासन च्णेन दुखाता प्रकृति द्रौपदी श्रीकृष्ण के पास बहुत बहुत्रोयी कल श्रीकृष्ण ने दुखार्त दुखात को आश्वासन दिया यह सब कथा वन पर्व में है तथा सौभवध्याख्यानम महर्षिणा सुभद्राया सपुत्राया कृष्णन द्वारका नैनम द्रौपदीजाडन च प्रवेश पांडवे या नाम ब्रह्मे द्वैतवन तत इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभ वध की कथा कही है श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारिका में ले गए दृष्ट दुम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैतवन में प्रवेश किया धर्मराज से चात्र संवाद कृष्ण या संवादस्य तथा इसी पर्व में युधिष्ठि एवं द्रौपदी का संवाद तथा आद और भीमसेन के संवाद का भरी भाति वर्णन किया गया है समीपम् समीपम पांडवपुत्राण व्यासगमनम तथा प्रतिस्मृत्याथ विद्या महर्षि महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया गमनम काम्य के प्रतिगत ततः अस्त्र हेतु तो पार्शस्यामित तेजस व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा की इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए महादेव नुद्धम च किरात वपु सा सह दर्शन लोकपाला अस्त्राप्ति तथा किरात में धारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई महेंद्र लोकगमनम अस्त्राथे चीटि युत्पन्ना धृत्राष्ट्र भूयसी इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए यह सुनकर धृतराक्ष को बड़ी चिंता हुई महर्षे दर्शन युधि व्यसनं परिदेवनम् इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहद का दर्शन हुआ युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया नलोपाख्यान मंत्र धर्मनिष्ठम करुणोदयम दमयंत्या नल से चरितम तथा इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है जिसमें धर्मनिष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यही पढ़ने को मिलते हैं तथाक्षा तस्मा महर्षि लोमस्यागमस्त स्वर्ग पाण्डुसुता वनवासगता चाणवाना महात्म स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमसेनाजुन से ही उन्हें महर्षि से पांडवों को अक्षय हृदय जुवे के रहस्य की प्राप्ति हुई यही स्वर्ग से महर्षि लोमस पांडवों के पास पधारे लोमस ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बताई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र शस्त्र विद्या सीख रहे हैं संदेशादर्जुन सीर्थाभिगमन क्रिया तीर्था चल प्राप्ति पुण्यति इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की उन्हें तीर्थयात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं इस बात का वर्णन हुआ है नारदीन महर्षि तीर्थयात्रा च पांडवा महात्मा कर्णस्य परिमोक्षोत्र कुंडलाभ्याम पुरंधराम तथा यज्ञ विभूतिश्च गय प्रकर्ति इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्थतीथ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहीं वहां की यात्रा की यही इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है आगस्त्यपिचाख्या यता भक्षण लोपामुद्राभगमनमत्याथा इसके बाद अगस्त्य चरित्र है जिसमें उनके भक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है ऋष्य सिंह चरित कौम्रह्मचारीण जामलग्न सेमस चरित भूरिजस इसके पश्चात कोमार ब्रह्मचारी ऋष्य का चरित्र है फिर परम तेजस्वी जमदग्निनंदन परशुराम का चरित्र है कार्तवीयधो ये प्रभास तीर्थे पांडूना विष्णुभ समागमः इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा हय वंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है प्रभात तीर्थ में पांडवों एवं जादवों के मिलने की कथा भी इसी में है यत्र सौकन्याख्यानम चमनो यार्गव इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है इसी में यह कथा है कि भृगुनंदन चवन ने सरयाती के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया ताभ्याम त्यत्र यौवनम प्रतिपादित मान धातु चाप्युपाख्याोत्र प्रकृति उन्हें दोनों ने चवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया राजा मान की कथा भी इसी पर्व में कही गई है जंतुपाख्यान अत्रे न सोमक पुत्र मैं जद्राजा लेत्र सतम चह यही जंतुपाख्यान है इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से जजन किया और उसके फल स्वरूप सौ पुत्र प्राप्त किए तथा से न कपोतीयम उपाख्यान बणु उत्तम इंद्राग्नि यत्र धर्म से जिज्ञासम इसके बाद सेन बाज और कपोत कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिवी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं यत्र अष्टावक्रस्य अष्टक्रीय मैत्र विवादों मंदीनाष्टक्रिप्रयसे जनक सरभवत न मुख्यन पराजितो यत्र पराजि यदेन महात्मन विजित्य सागर प्राप्त पितुर लब्धवा ऋषि यवक्रित चाख्यानम च चा महात्म गंधमयात्रा चाचो नारायणाश्रम इसी पर्व में अष्टाव्र का चरित्र भी है जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टाव्र के शास का वर्णन है वह बंदी वरुण का पुत्र था और न्यायिकों में प्रधान था उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हरा समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया इसके बाद यवकृत और महात्मा लिया महात्मा रैमभ का उपाख्यान है तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम निवास का वर्णन है नियुक्त भीमसेन द्रौपद्या गंधमादले व्रजन पथि महाबाद दृष्टवान् पवनात्मज कदलीखंडमध्यस्थ हनुमत महाबलम ये कालिनीत द्रौपदी ने कमल लाने के लिए भीमसेन को गधम पर्वत पर भेजा यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवननंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया यही सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला युद्धम अभवत सुमहद्राक्षसह यक्षश्च महावीर मणिमत प्रमुखे तथा वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ धुमा साथ युद्ध हुआ जटासुर से चधो राक्षस मृकोदरा मृत पर्वण राजगमनम तो श्रुत आशीर्षेणाश्रम चैषा गमनमे चोत्साह पांचालाम महात्म कैलासारोहणम प्रोक्तम जत्र बलोत्घोर मणिमठ प्रमुख तत्पश्चात के द्वारा जटासूर्राक्षस का वध हुआ फिर पाण्डव क्रमशः राजर्षि परवा और अष्टशेषण के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे यही द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए यहीं अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ समागमश्च पांडूनाम यवणे न चम समागमश्चाजुन सत्र भ्रातृभि यही पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ ऐसे स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले अवाप्य दिव्याण्यस्त्राणी गुरुअर्थम सभ्य साचीना निवात कवचैर युद्धम हिरण्यपूर्वासी भी इधर सभ्य सापी साची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपूर्वासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ निवात कवचैर घोर ही दान वही सुरशत्रु पौलोमयि काल केयच्च युद्धम किटिन वधस्मा तो राग्यस्ते नीमता अस्त्र सन्दर्शनारंभो धर्मराजस्य से वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानों निवातकमच पौलोम और काल केयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ था वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा पार्थस्य प्रतिषेधस्य नारद सुदर्षि अवरोहणम पुनश्च पांडूलाम गंधमाधना इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया अब पाण्डव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे भीम से ग्रहणम चात्र पर्वता भोग ब्रषमणांद्रेण बलिना तस्म सुगहने वले फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया अमोक्ष चयनम प्रसन्ना अनुक्त युधिष्ठिर काम्य कागमनम तुनस्ते महात्मना धर्मराजयुधिष्ठ ने अजगर बेधारी नहुस के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए तत्रच पुनर्द्रष्टुम पांडवान् पुरुष अत्रैव पर जब नरपुंग पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे तब उनसे मिलने के लिए वसुदेवनंदन श्री कृष्ण उनके पास आए यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है मार्कंडेय समास्याम उपाख्याल सर्वश पृथोर्वैल्यस्थम आख्यानम परमर्षिणाम पांडवों का महामुनि मारकंडेय के साथ समागम हुआ वहां महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए उनमें वेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है संवादस्तः सर तारक्षर से सुमहात्म मत्स्योपाख्यान मत्रिव प्रोचते तदनंतरम इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि महर्षिताक्ष्य और सरस्वती का संवाद है तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है मारकंडेय साम परकृत्यते इंद्रदुम्न मुपाख्या ध्वधुमार तथा बच इसी मारकंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं राजा इंद्र का उपाख्यान तथा धन्धुमार की कथा भी है पतिव्रताख्यानम तथा गिर संस्मृत द्रौपद्या संवाद सत्यमया अतिव्रता का और आंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है पुनर्द पांडवा समुपागता घोषयात्रा चंधर्वैत्र बद्ध सुसो सुयोधन तदनंतरधर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत वन में आए कौरवों के घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया हरियमात्मा मोक्ष तो सौ किर धर्मराजात्र मृग स्वप्न निदर्शनम दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए काम्य के बृह द्रोड़ी बहुविस्तरम् इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ बृहद्रोणीक उपाख्यान भी कहा गया है दुर्भासो पिपाख्यानम अत्र पर जयद्रथेनापहार ओ द्रौपद्या इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है यत्र इनमयाद भीमो वायुवेग समोच चक्रे चैनम पंचशिखम यत्र भीमो महाबलः उस महाबली भयंकर भीम से ने वायुवेग से दौड़कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मोड़कर उसमें पांच चोटियां रख दी थीं रामायण उपाख्यानम अतते बहुविस्तरम यत्र रावेण विक्रम्य निहितो रावण थी तो वनवास में वनवा वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया